उसके लिए तो जितने धन्यवाद दू इतना कम है लेकिन मुझको कुछ दुख तो हुआ कि मैं बोलता था तो कोई रेडियो के मार्फत ही बोलना ऐसा तो था नहीं और आप मेरी आवाज़ न सुने वो कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है हाँ मेरी आवाज़ यहाँ जो बैठे हैं वो तो सुने और पीछे दूसरे भी सुने तो उसमें मुझको कोई हानि नहीं है तो आज तो ये दोनों चीजें आप देखते हैं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 ठीक बात है वहां से भी आ, हाथ तो ऊंचा होता है तो मैं मान लेता हूँ आपको आवाज गई है अभी, अभी मैं जानता हूं कि अभी भी कर्फ्यू तो चलता है अब पर पांच, तो, पांच मिनट तो बच गई है अगर अब और क्यूँके आठ बजे तो बंद होता है तो यहाँ से किसी को भागना चाहिए अभी कि वो आठ बजे के नजर घर पर पहुंच जाए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 अगर हो सकता है तो देश देशबंधु गुप्ता पर तारे वो तार, तो तार मुझको दे गए तो हमको बचा लो ये मुझको शर्म आती है कि बादशाह खान उसका वो, वो साहेब का मुल्क है काशी अटाउ उसका वो मुल्क है उनके घरों में मैं गया हूँ रहा हूं और काफी भ्रमण किया है मैंने वहां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 के दूसरे मुसलमान वहाँ पठान भाई पड़े हैं उन पर कि अभी जो प्रधान बन गए हैं जो वहाँ बागदोर जिसके हाथों में आ गई है उस पर करूँ फिर वहाँ कनीम साहब धाम साहेब पड़े हैं गवर्नर उन पर मैं गुस्सा करूँ गुस्सा किस पर करूँ और गुस्सा करके मैं क्या कर सकता हूँ जो मर गई उसको मैं वापिस लाऊंगा जिसकी जायदाद चली गई वो वापस लाऊंगा वो तो हो नहीं सकता तो जैसा मैं अपने लिए सोचता हूँ ऐसा ही मैं तो आप लोगों को भी कह सकता हूं कि हम इसे गुस्से में ना आवे दुख मानना है तो माने हमारे दिल में उनके लिए ये दिलचस्पी होनी चाहिए उनके लिए हमारे दिल में, में दोस्ती होनी चाहिए को उन वो मर जाते हैं तो हम क्यों ना मरे ऐसा तो हो सकता है मुझको तो ऐसा होता है वो एक बात है लेकिन ये एक अच्छा मुझको वहा अफरी लोगों ने मार डाला है तो चलो मैं अफरीदी लोगों ने मारूं, मैं नहीं मार सकता हूँ तो पीछे मैं उनको मारने की तैयारी करूं जितना मैं दाव उनके सामने वो दाव ले सकता हूँ इतना लू उसका नाम जेल हुआ उसका नाम वेदभाव हुआ मैं तो ऐसे बना नहीं बचपन से ही मैं ऐसे नहीं बनाऊ मैंने देखा है कि ऐसे ही एक बुरा का बदला बुरा बन कर ले तो पीछे वो तो जो बुरा करता है वो तो वैश्यना है वो वैश्यना बात करता है वो जंगली बन जाता है मुरख बन जाता है तो मैं भी उसके सामने मुरख बनूं और इस तरह से मैं मैं उनके सामने डालूं लू मेरे पास मेरा भाई वो तो था एक वो तो मर गया है वो दीवाना बन गया तो दीवाना बन गया तो क्या मैं उसको मारूं वो तो गाली देगा दीवाना बनाए तो उसको मारेगा सबको मारने को डोरेगा मात पिता दीवाना आदमी क्या नहीं करता है, लेकिन किसी ने उसको है नहीं। मैं देखता हूँ मुझको तो मेरे को तो बच्चा था लेकिन मुझको तो याद है बच्चा मानी कोई दो वर्ष का था ऐसे नहीं है शायद उस वक्त मेरी उम्र दस वर्ष की होगी कैसा बीमार पड़ गया था उसमें से दीवाना बन गया लेकिन सबने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 वो मैंने इसलिए तो आपको ये कह दिया और ये मैं कहता हूँ तो आपको कहता हूँ उसके मार्फत मैं तो वहाँ की जो हुकूमत है वो नाम तो मैं भूल गया वहाँ कौन कौन है उनको मैं तो कहूंगा मैं तो कायदे हासिल जैन साहब जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल है वहाँ के गवर्नर है उनको भी वहाँ के जितने पठान पड़े हैं उनको भी मैं तो कहूँगा कि आप ऐसा न करें जितनी बातें अगर अखबार में आई है वो सही है वो बेचारा गिर्धारी सेवा ही करने के लिए वहाँ पड़ा है मर जाना पड़े उसकी बीबी वो तो आजकल शादी उसकी हो गई उसको क्यों डरना पड़ता है तो मैं तो उन सब पठानों को सब वहाँ की हुकूमत है, है। अफरी और इस तरह से करते है तो वो कोई इस्लाम थोड़ा हो सकता है आप इस्लाम को दफन करना चाहते हैं क्या ये मेरी रूह बोलती है उनको हाँ ये कहो कि अभी हम तो दिल्ली का बदला लेते हैं दिल्ली में हिंदू कहें सिख कहें जो कोई भी हैवा गैर मुस्लिम पड़े हैं वो कहें कि हम तो, हम तो वो वेस्ट पंजाब का बदला लेते हैं क्योंकि वहां तबाह कर दिए को को हिंदुओं तबाह कर दिए करोड़ों की जायदाद पड़ी है लाहौर में मैंने कहानी देखी है मैं लाहौर में रहा हूँ तो क्या कोई मुझको जगह नहीं होता है मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ वो मेरे साथ दावा करी तो इतना ही मैं उनका दावा कबू करूंगा कि मेरे जितना उसको जन्म जुलाम उठाए लेकिन कोई भी पंजाबी मुझको आकर कहेगा कोई भी सिख कि उसको तो जन्म जाते हैं क्योंकि उसकी भाभी मर गई लड़का मर गया बाप मर गया सब मर गए तो मैं कहता हूं कि उसका बाप वो मेरा बाप उसकी भाभी वो मेरी भाभी, उसकी माँ वो मेरी माँ ऐसा मैं बना हूँ ऐसे मानने वाला हूँ इसलिए मैं कहूँगा कि उस सिख को उस हिंदू को मेरे से ज्यादा दवा करने नहीं दूंगा इतना ही मैं रखूंगा दिल तो ये भी चाहता है कि आप क्या बस दिल में रखते हैं आप तो आखिर में दिल में होता है तो गुस्सा ही करते हैं ना मैं भी इंसान हूं गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्सा को मैं खा जाता हूँ गुस्सा को मैं पी लेता हूं तब के बीच मेरे शक्ति पैदा हो जाती है उस शक्ति से मैं उसका बदला लू उसका बदला मैं कैसे वो खुद उसके लिए पश्चाताप करे कि हां हमसे कोई बड़ा गुना हो गया जिस मुसलमान ने वेस्ट पंजाब में इस तरह से कर लिया पीछे कितना भी बड़ा हो कैसा भी हो मैं कहता हूं कि वो मेरे लड़कों को लड़के को भावच को किसी को मार डाला है वो तो वो तो सबको मरना है वो मरे उससे क्या हुआ लेकिन वो धर्म को मारते हैं उसका क्या वो करेंगे उसका जवाब किसको वो देने वाले तो वो तो सब मैं जानता हूं लेकिन वो जाहिल बनते हैं इसलिए मैं ये कहूं दिल्ली के हिंदू दिल्ली के सिख कोई भी या तो बाहर से आए हैं वो सिख या तो हिंदू या तो कोई भी वो जाहिल बने मैं हूं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं करेंगे मेरी उम्मीद है कि सब ऐसे पागल नहीं करेंगे कि जिससे बाद में हमारे पीछे जो आने वाले हैं वो ये कहें कि देखो हमारे बाप दादा हिंदू थे सिख थे मुसलमान थे सब ऐसे पागल बने कि उनको एक मीठी रोटी जिसका नाम आजादी था वो मिल गई उसको हजम नहीं कर सके वो खा नहीं सके और रोटी को उन्होंने फेंक दी थे, दरिया में ऐसा मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हमारे जो बाद में आने वाले हैं वो कह सके और पीछे हम पर ठोके मैं आपको कहता हूं कि वो ऐसा जमाना आ रहा है कि अगर हम सावधान नहीं बन जाते हैं तो हमारे पर ऐसा होने वाला है इसलिए मैंने तो ये सोचा कि आपको इतनी बात तो मैं कर दू मैं आज चला गया कभी मैं जुमा में जा गया नहीं था दूर से देख चला जाता था मैं इतना समझता था कि दुनिया में शायद पहला नंबर की ये जुमा मस्जिद है हो सकता है कि तो दूसरी जगह पे ईशी बड़ी हो ज्यादा अच्छी हो तो मैंने ये सोचा है कि या तो पहला या तो दूसरा नंबर की तो कोई मुसलमान ने उसको उसमें बताया नहीं है कि नहीं वो जुमा मस्जिद क्या आलिशान मस्जिद अरे अरबिया में पड़ी है या तो जरूसलम में पड़ी है या तो कॉरिडोर स्पेन में पड़ी है हो सकता है दिक्कत किसी मुसलमान ने मुझको नहीं सुनाया और मैं तो काफी मुसलमान को मिल लेता हूँ यहाँ आज भी आपके पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब जहीद साहब उसको मिला कल मिला आज भी मिला आज मिला उसके पहले भी मुझको कुछ वो कागजात भी दे गए वो तो कहते हैं कि मेरे लिए तो ऐसी बात है ही नहीं कि जो मुसलमान है वो भाई है। और हिंदू नहीं मेरे नजर वो सब भाई है मैं मुझको तो डर होता है ये उनके लव से और आप कहोगे अरे वो तो फरेबी है वो तो झूठ बोलते हैं तो पीछे क्या वजह है कि वो नहीं माने कि गांधी तो बोलता है वो सब झूठी बोलता है मैं चाहता नहीं कि कोई भी इंसान यहां या तो कोई मुसलमान ऐसा माने कि मैं झूठ कहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ तो पैसे मैं कैसे कह सकता हूँ कि शहीद साहेब झूठे तो ही है मैं तो कल ही पहले दफर मिला और मुझको देखने में भी बड़ी शरीफ लगे और उसको कोई कहने की जरूरत नहीं थी कि ये सब थी मैंने उनको खिलाया ऐसा लिख अपने आप वो खेल लेते थे तो इस तरह से तो काफी गुस्सुना पड़े हैं कि जो दोस्ताना टोर से चलते हैं आज मैं वहां चला गया जुमा मस्जिद में इतनी बीवियों को मिला कोई रोटी थी कोई अपना बच्चा को मिला थी गली गो हमारी ये हाल है उनको मैं क्या कहूँ कि वेस्ट पंजाब में क्या हाल हुए हैं हिंदुओं का क्या सिख का हल हुए वो में उनको वहाँ लेकिन उनका दर्द है वो दर्द तो मैं मिटा दूर को अच्छा लगेगा अगर वो मिटा सकता हूँ तो पीछे में उनको भूल सकता हूँ आप क्या करते हैं लेकिन मैं देखू कि मेरे भाई जहाँ हिंदू सिख है वो सब जाहिल बन गए तो वैसे एक जाहिल वो दूसरा जाहिल को क्या कहने वाला था इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी सारा हिंदू धर्म को बचाने के कारण सिख धर्म को बचाने के कारण हिंदुस्तान को तो हिंदुस्तान को ये नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारा हिंदुस्तान को बचाने के कारण भी मैं कहूँगा कि हम तो शरीफ आखिर तक कुछ भी हो कैसे भी मुसलमान हो जाते हैं तो मैं कहता हूं कि उनको शरीफ बनना ही है ये कानून है दुनिया का वो कानून को कोई आज तक बदल नहीं सकता है ये आप एक बुढ़ा आदमी आपको कहता है कि जो जिसने धर्म का, का काफी अभ्यास कर लिया है उसका काफी पालन करने की कोशिश की है वो आपको सुनाता है अट्ठोतर वर्ष या तो उन्नासी वर्ष का हो इतना मुझको हो गया तो काफी तजर्बा मैंने दिया है और मैं कोई बंद करके दुनिया में घुमा नहीं हूँ दुनिया में घुमा बीस वर्ष तक तो मैं हिन्दुस्तान के बाहर रहा और वो भी ऐसा जंगली मुल्क माना जाए हबसी लोगों से भरा हुआ मुल्क है उनके बीच में मैं रहा लेकिन मैं ये समझा कि मैं राम नाम को नहीं भूल सकता था राम दयाली में याद रखता था तब को मैं रह सका इस कारण मेरे तजर्बे से मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा काम नहीं है कि हम किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसका बुरा करके बदला ले बुरा का बदला हमारे लेला है तो भला करके ले सच्ची इंसानियत है कि बुरा जो भला का बदला भला करते हैं वो तो एक हकी बनिया बन तो मैं कहता हूं मैं तो बनिया हूं ना तो मैं आपको कहता हूं कैसी हकीर बनिया, बनिया बनिया बने तो वो वो जो जो जो एक मेरी तो छोटा था तब ने सिखा था थोटा वहां का वो ब्याट का कवि है उसने सिखाया कि जो जो भला का बदला भला करता है उसमें वो करता क्या है लेकिन सच्चा तो ये वो इंसान है कि जो बुरा का बदला भला से करता है ये मैं बचपन से सीखा और इतना तज्बा दिया तो भी मैं समझता हूँ कि वो सच्ची बात थी वो तो वो कोई संस्कृत जानता था ऐसा भी नहीं वो एक थोड़ा सा सीखा होगा पुराना कविता था उसने वो लिखा है तो बस मेरे दिल में वो रह गया बात तो वो सच्ची का था तो मैं आपको तो ये कहता हूँ कि बुरा का बदला हमारे लिए ना तो हम भला बनकर करें आज होता है क्या वो लोग वहाँ मस्जिद में पड़े मानो हैं वो कोई धोखा पी लेते थे बहुत लंबी छोड़ी बात करते थे तो मुझको फुस लाते थे मुंह रखा गया है तो उसके साथ में करो रोते थे लेकिन वो सबको बात करो तो भी मैं देख तो सकता था ना कि जुमा के रोज इतने लोग वहाँ इकट्ठे हो गए तो कोई नाटक करते थे ऐसा मानना वो तो कोई अच्छा नहीं होगा तो उन लोगों ने मुझको सुनाया कि हमारे हाल बुरे हो गए हैं कुछ सुना के कलकत्ता में मुसलमानों के लिए मैंने कुछ किया बिहार में कुछ किया नौखाली में मैंने इन्दू के लिए किया लेकिन कुछ सुना तो उसको एक अच्छा वो आ गया है और वो तो ऐसा भी कहता है कि मैं सनातन हिंदू हूं इसलिए मैं मुसलमान भी हूँ ख्रिस्टी भी हूँ सिख भी हूँ पारसी भी हूं तो चलो उसको पूछे तो सही कहें तो सही कि हमारी हमारे क्या करना चाहिए एक माता थी वो मुझको कहती थी कि मेरा ऐसा हो गया अभी मुझको कहो कि क्या करना चाहिए तो मैंने कहा माँ मैं तो क्या बताऊंगा खुदा को याद कर ईश्वर तेरा बनाकर जायदाद मिट गई बच्चा मिट गया शोर मर गया क्या हुआ उसमें तू भी उसी रास्ते पर जाने वाली है उनको मार डाला किसी किसी हिंदू ने मार डाला सिख ने मार डाला कुछ भी हुआ लेकिन तू कौरा हो जाएगा मर जाएगी कि किसी तरह से मरने वाली है तू कई नी देने वाली है इसलिए खुदा का नाम दे और हस रोकर क्या करिए ऐसा मैं डांट कर उनको कहता था लेकिन दिल तो कहता था कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे हम जाहेज क्यों बने तो वो हुआ बैसे वहां से मैं दूसरी जगह पर गया तो वहां सब बड़े बड़े मुसलमान वो अपने चाहे तो यहां के हैं एक तो खासा रजिस्ट्रार है आपकी यूनिवर्सिटी का यहां की यूनिवर्सिटी का और एक एक बेचारा वहां प्रोफेसर है हां प्रोफेसर है तो वो सब परेशान बस तो कपड़े पहने थे उसके सब, उसके पास कुछ रहा नहीं वो क्यों हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेवार तो है मैं तो मानता हूं कि मैं तो जिम्मेदार उसके लिए होता ही हो जितने हम यहाँ हिंदू बड़े हैं या तो सिख पढ़े वो उसके लिए जिम्मेदार बनते हैं वो क्यों बने हमारी दिल्ली में अगर ऐसा दिल्ली में बनता है ऐसा हिंदुस्तान में बनता है तो मुझे क्या वजह है कि हम कहें कि वहां पाकिस्तान में न बने तो इसलिए मैं कहूँगा कि हाँ धर्म तो जो तो उसका है तो हम तो अपना धर्म को पहचाने और उस धर्म के मुताबिक चलें वह दो जगह सुने चला आया पीछे है में तो वो हाई कमिश्नर साहेब थे आज सुल्तान अहमद साहब आगे गए उनको बिहार के बड़े बड़े बैरिस्टर और बड़ी वकालत करते थे आज यहां पड़े उसके पास मेल पड़ा है बिहार में अभी उनको यहां लगना पड़े और डर मारे नहीं और वो तो मुझको कहा कि भाई मैं तो मैं तो पाकिस्तान मेरे ख्वाब में भी है ही नहीं और मैं तो हमेशा मैं तो हिंदू है छोटे छोटे चाचा के थे बिहार बिहार में बातें तो बिहार में हिंदू मुसलमान के बच, बीच में लड़ाई क्या वो जहर क्या वो तो बन गया वो बन गया कि पागल बन गई हिंदू बिहार के लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता है तो वो कहते थे मुझको तो ऐसा हो उसने कहा कि मेरे पास से जो खिदमत चाहिए वो ले दूसरे मुसलमान आ गए वो मोहम्मद यमीन साहब और पीछे लिया कत साहब के छोटे भाई उसने कहा कि भाई मैं तो कोई पाकिस्तानी बाकी हूं मैं तो भया रहने वाला हूँ इस तरह से वो कहते थे कि हमारी मदद ले ली है तो वे ले ले सकते मुसलमानों को सोना है तो हम सुनाने वाले हैं वो तुमको कहते हैं ऐसी काफी मुसलमान मुझको कह गए हैं तो मैं तो आप लोगों को सबको कहूंगा कि हमारा तो परम धर्म हो जाता है कि हम किसी हिंदू को पागल न बनने दें किसी सिख को पागल न बनने दे इसका मान नहीं मैं आपको करना चाहता हूं हाँ तब तो चलो आज आप कहते हैं कि सब मुसलमान जिस जगह पे हट गए हैं वहां भेजो मैं मेरी हिम्मत नहीं है मैं कहाँ भेजूँ किस भीजू? उसको मेरे मारे तो कोई कैसे हो सकता है लेकिन हम हाँ ये कहता हूँ सही की आप दिल में रखे मैं तो दिल में रखता हूँ कि हम शांत नहीं हो सकते है जब तक सब मुसलमान जिस जगह पे निकले हैं वहाँ चले न जाए हाँ एक बात है सही कि वो आत्मी शुद्धा हो और उसमें कोई कोई सबजूत है ऐसा नहीं मानता उसमें अति सहयोग होगी मुसलमान लोग आज तो अपने घरों में छुरा रखते है दारू गोरा रखते हैं मशीन गन रखते हैं स्टेनगन में जो तो देखी भी नहीं है वो सब रखते हैं। और कुछ कुछ बाहर भी करते जैसे तो सब्जी मंडी में कहा वो मैंने सुनी बात कर जो तो मैंने देखी हुई बात नहीं मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूं को तो सब वो किया।, किया उससे हम क्यों करें